नमस्कार आज 5 अगस्त 2021 गुरुवार का दिवस है और हरिहर त्रिकाश्रम के साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है हम पिछले कुछ समय से श्रीमदभागवत गीता अंतर्गत गीतार्थ संग्रह का अध्ययन करते आए हैं और अब इसी क्रम में हमने पिछले सप्ताह त्रयोदश अध्याय क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का अध्ययन पूर्ण किया था और आज का जो विषय जिस पर आज हम बात करने जा रहे हैं वो है चतुर्दश अध्याय जिसको हम गुणत्रय विभाग योग कहते हैं तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग का एक अति संक्षेप में चर्चा करके हम आज के अपने विषय पर आ जाते हैं क्षेत्र क्षेत्र के योग बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए उस पर अगर हम फिर से दो मिनट चर्चा करें तो कोई बुराई नहीं है ये हमारे अपने व्यक्तित्व के स्तर पर निर्भर करता है कि हम क्षेत्र किसे कहते हैं क्षेत्रज्ञ किसे कहते हैं जो जाना जाता है वो क्षेत्र है जो जानने वाला होता है वो क्षेत्रज्ञ है सामान्यतः हम अपने आप को इस शरीर क्षेत्रज्ञ समझते हैं कि ये शरीर में हूँ और ये मेरा आसपास का जो वातावरण है जिसमें मेरा घर है परिवार है मेरा मकान है दुकान है खेत है इनको हम क्षेत्र समझते हैं उच्चतर स्तर पर हम अपने शरीर को भी क्षेत्र समझते हैं कि ये भी मेरा क्षेत्र है क्षेत्र मतलब खेत जिसमें मैं अपने कर्मों के फल प्राप्त करता हूं उसमें मेरे कर्म फल देने को उद्दत होते हैं जैसे कि हमारे एक सामान्य खेत के अंदर जब बीज डालते हैं तो उसमें पौधे मिलते हैं और वो हमारे मेहनत के फल को फसल के रूप में हमको देते हैं ऐसे हमारा शरीर भी हमारे कर्मों के फल को हमको देता तो उच्चतर स्तर पर हमें जानते हैं कि शरीर हमारा क्षेत्र है और इसमें रहने वाला क्षेत्रज्ञ है ये उच्चतर स्थिति इसमें रहने वाला कौन है पुरुष यानी आत्मा जो सीमित आत्मा है जो शरीर में रहते उसको हम क्या बोलते हैं क्षेत्र यानी जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ जैसे खेत का मजदूर ये जानता है कि मेरा खेत है क्षेत्र का किसान जानता है मेरा खेत है तो वो उसका क्षेत्रज्ञ है और वो खेत उसका क्षेत्र है इसी तरह जब हम जानते हैं कि शरीर भी मेरा खेत है क्षेत्र है और तो मैं कौन हूँ मैं उसमें रहने वाली आत्मा हूँ या उसमें रहने वाली चेतना हूँ इस रूप में मैं अपना परिचय उच्चतर परिचय प्राप्त करता हूँ लेकिन इससे भी उच्चतर परिचय होता है जब ये आत्मा भी मेरा क्षेत्र हो जाती है ये छोटे सीमित आत्मा भी मेरा क्षेत्र हो जाती है तब मेरी अपनी पहचान वासुदेव तत्वस्वरूप जो परमेश्वर की नज़र में परमेश्वर की दृष्टि में समस्त संसार की भिन्न भिन्न छोटे-छोटे आत्माएं जो सीमित आत्माएं हैं जो अलग अलग शरीरों में निवास कर रही हैं वो उसके अपने ही हिस्से हैं इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में समस्त छोटे-छोटे जो सीमित आत्माएं या पुरुष हैं वो भी उसके लिए क्षेत्र हैं और उसका क्षेत्रज्ञ कौन है परमेश्वर तो परमेश्वर सर्वोत्तम क्षेत्रज्ञ है और ये समस्त संसार उसका क्षेत्र है क्योंकि वो जानता है कि ये मेरा अपना हिस्सा है जैसे कोई समझता है ये मेरा खेत है फिर हमें समझते मेरा शरीर है ऐसे परमेश्वर समझते हैं कि ये मेरी सृष्टि है इस तरह से दृष्टि भेद से हमारे क्षेत्र और क्षेत्र की परिभाषा उच्चतर स्तर पर शुद्ध होती चली जाती है अत्यंत अशुद्ध स्तर पर हमारा मकान दुकान खेत और ये मेरा शरीर शरीर सहित में ज्ञाता हूँ और ये समस्त मेरे ज्ञात हैं जिनको मैं देखता हूँ जानता हूँ कि ये मेरी दुकान है मेरा मकान है मेरी पत्नी मेरा घर है और इससे उच्चतर स्तर इस पर अपने शरीर को भी उनके साथ जोड़ लेता हूँ मैं कि जैसे मकान है मेरा दुकान है मेरा घर है परिवार है गांव है देश है वैसा मेरा शरीर है जैसे इस देश में रहकर इस देश के कर्म के साथ मेरा कर्म जुड़ा हुआ है इसके भाग्य के साथ मेरा भाग्य जुड़ा है इस मकान के साथ मेरा भाग्य जुड़ा है इस दुकान के साथ मेरा भाग्य जुड़ा है ऐसे ही मैं इस शरीर को भी आप जानने रखता हूँ कि इस शरीर के साथ मेरे कर्म जुड़े हैं जो मुझे फल दे रहे हैं लेकिन सर्वोच्च स्तर पर ध्यान के गहरातम स्तर पर जब हम अंतर यात्रा करने को उद्दत होते हैं तब हम परमेश्वर के अनुभव को प्राप्त करते हैं जो हम जानते हैं कि ये आत्मा भी क्षेत्र है इस आत्मा को भी जाना जा सकता है और इसको जानने वाला वासुदेव है या उसको हम परशु कहें सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहें यूनिवर्सल गॉड कॉन्शियसनेस कहें या सार्वभौम चेतना कहें उसके कई नाम ले सकते हैं लेकिन सर्वोच्च चेतना सबसे अच्छा नाम है जो किसी भी तरह से विवाद में नहीं पड़े तो सर्वोच्च चेतना हम इसको कह सकते हैं लेकिन सर्वोच्च चेतना एक ही हो सकती किसी भी धर्म के लिए किसी भी समुदाय के लिए किसी भी संसार के किसी भी स्तर में रहने वाले व्यक्ति के लिए सर्वोच्च चेतना एक ही हो सकती है वो दो चार दस पाँच हो ही नहीं सकती जैसे जहाज में एक ही कैप्टन हो सकता है देश का एक ही प्रधानमंत्री हो सकता है ऐसी सर्वोच्च चेतना भी एक ही हो सकती पूरे ब्रह्मांड की वो एक दो चार दस नहीं सकती क्योंकि सर्वोच्च का मतलब ही होता है कि वो किसी अन्य किसी भी अन्य से उच्चतर है। तो ये हमारा क्षेत्र क्षेत्र के विभाग युग था जो हमने पिछली बार इसको ठीक से समझा था अब हम अपने आज की बात पर आते हैं मैं आज की बात के लिए क्या रखा था कि गुण त्रय विभाग युग अब यहाँ पर क्या है इस आज के चैप्टर के कुछ हिस्से हैं सबसे पहले तो तीन गुण क्या हैं हेलो तो एक तो ये कि तीन गुण क्या हैं और ये तीन गुण इनका तीन गुणों का स्वरूप क्या है और ये तीन गुण क्या करते हैं इन तीन गुणों के कारण इस सृष्टि में क्या परिवर्तन होता है और इन तीन गुणों के पार कैसे जाया जा सकता है तो तीन गुण आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि तीन गुण क्या है त्रिगुणात्मक सृष्टि है उस त्रिगुणात्मक सृष्टि के ये तीन गुणों का क्या स्वरूप है और उनका क्या कार्य है और उस कार्य के द्वारा इस सृष्टि पर क्या प्रभाव पड़ता है और उस प्रभाव से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है तो ये हमारा आज का जो हमने विषय लिया क्षेत्र क्षेत्र योग हमने ठीक से समझ लिया अब इसके आगे हमको आज का एक गुण त्रय समझ गया सबसे पहले बात तो जिसको परमेश्वर को हम क्या बोलते हैं निर्गुण वो किसी भी गुण से परे हैं परमेश्वर को हम निर्गुण क्यों बोलते हैं कि किसी भी सांसारिक गुण से परे हैं उनके जो गुण हैं वो दिव्य गुण हैं और संसार में जितने चीज़ों के गुण हैं वो सांसारिक गुण हैं और सांसारिक गुण और दिव्य गुणों में बड़ा फर्क है क्योंकि सांसारिक गुण इस सृष्टि में माया के अधीन प्रकट होते हैं और जो दिव्य गुण हैं उनमें माया का कोई प्रभाव नहीं होता इसलिए यहाँ पर सृष्टि के अंदर हमको सबके गुण दिखाई देंगे ये इतने इंच ऊंचा है ये इतना बड़ा है ये गोरा है काला है अच्छा है बुरा है सुंदर है देशभक्त है देशद्रोही है चोर है बदमाश है संत है इसको कई तरह के हमारे को विभिन्नताएँ संसार में दिखाई देती ये विभिन्नताएँ कैसे आती अब इनको हम आज समझने का पहले प्रयास करें कि गुण क्या हैं और उनसे विभिन्नताएँ कैसे उत्पन्न होती हैं कभी आपने प्रिंटर देखा होगा जो कलर प्रिंटर होता है अब उस कलर प्रिंटर में जितनी तरह के कलर हमको यहाँ दिखाई दे रहे हैं आप एक फ़ोटो खींचो उसमें प्रिंट करो तो वो सारे सारे प्रिंट आ जाते हैं अब अपन ये सोचो कि इस प्रिंटर के अंदर कितने तरह के कलर रखे होंगे क्या सैकड़ों तरह के कलर इस चित्र में आ गए तो इस प्रिंटर के अंदर क्या जादू है कितनी तरह के रंग रखे हैं इसके अंदर अगर आप अलग अलग देखो तो ऐसा मालूम पड़ेगा एक छोटे से चित्र में भी 50 तरह सात तरह 70 तरह के कलर दिखाई देंगे आप और उनके अलग अलग शेड दिखाई देंगे कहीं पर लाल ज्यादा है तो कहीं बहुत गहरा लाल है कहीं हरा है हल्का हरा है कहीं बहुत गहरा हरा है उनके शेड दिखाई देते तो इस प्रिंटर के अंदर क्या जादू है कितनी तरह के रंग भरे हैं कि वो सबके सब अलग अलग व्यतीत हो रहे हैं लेकिन जब आप प्रिंटर खोला तो मालूम पड़ेगा खाली तीन रंग रखे खाली तीन रंग रखे होते हैं कल कोई भी कंप्यूटर प्रिंटर खोल कर देखना आपने उसमें तीन रंग शाही भी तीन तरह की आती खाली उसकी तीन तरह के शाही भरो दो उसमें और दुनिया का कोई भी रंग निकाल लो उसमें से तो तीन रंगों के मिश्रण से संसार का कोई भी रंग बनाया जा सकता है ये एक वैज्ञानिक सत्य है और इसी सत्य का फायदा लेकर कलर प्रिंटर बने जो इतनी बड़ी बड़ी आपको अखबार दिखते रहो सुबह रंगीन फोटो आते हैं उनकी मशीन में देखो तो सिर्फ तीन रंग भरे हैं भिन्न भिन्न मात्र तीन रंग भरे हैं और उन तीन रंगों के अलग अलग अनुपात से संसार का कोई भी रंग बनाया जा सकता है। अब हम कहते हैं कि संसार में इतने लोग हैं कोई बदमाश है तो कोई बहुत बदमाश है तो कोई पराकाष्ठा का बदमाश है कोई पराकाष्ठा का संत है कोई सज्जन है कोई सीधा है कोई भोला है कोई मूर्ख है हमको तो संसार में कितनी ही तरह के लोग दिखाई देने लगते तो क्या इतनी तरह के लोगों को बनाने के लिए भगवान ने क्या इतनी तरह की शाई उपयोग करी होगी कि कितनी तरह के लोग बनाए ये बदमाश बनाया तो उसने काले रंग की शाई उनको बहुत बदमाश तो उसमें और ज़्यादा काले रंग डाल दिया ऐसा क्या है कि भगवान तो भगवान ने भी ऐसा कैसे कराया जो यहाँ विज्ञानिकों ने करा उनने भी खाली तीन गुणों को लिया कि तीन गुणों के सम्मिश्रण से संसार का प्रत्येक व्यक्ति और व्यक्तित्व प्रकट हो सकता जो थे जो हैं और जो आएंगे चाहे वो राम जी हों कृष्ण जी हो, सीता जी हों भरत जी हों आप हो, मैं हूँ या आने वाले कई लोग वो सब इन तीन गुणों से ही बने हैं। ये तीन गुण हैं संसार के प्रत्येक व्यक्तित्व को जन्म दे सकते कि संसार का को कोई भी व्यक्तित्व हो जो हम कहते हैं कई बार उसके बारे में पता नहीं उसकी तो कोई बराबरी नहीं कर सकता तो वो बहुत ही अलग कई तरह से हम उनकी व्याख्याएँ करते हैं लोगों की जो हमको मिलते हैं हम उनके बारे में कई बार हमारे कहीं ना कहीं ओपिनियन होती है हमारी राय होती है कि वो व्यक्ति कैसा है तो वो व्यक्ति कैसा है वो जैसा भी है वो इन तीन गुणों के सम्मिश्रण से बना है आपके प्रिंटर में कोई सा भी, भी चित्र आया है वो चित्र तीन रंग तीन रंगों के मिश्रण से ही बना है और यही स्थिति संसार में है कि तीन गुण सृष्टि के किसी भी व्यक्तित्व को बना सकते हैं जन्म दे सकते हैं तो अब ये तीन गुण हैं क्या उनको हम मूल रूप से समझ लें कि तीन गुण क्या हैं ताकि हमको इस सृष्टि की संरचना समझ में आ जाए अब भगवान इससे शुरू करते हैं कि हे अनग्ञ यानी हे अर्जुन मैं तुम्हें दिव्य सर्वोत्तम ज्ञान देता हूँ जिस ज्ञान को पाकर पूर्व काल में भी यानी भगवान कृष्ण के अवतार के पहले भी कई ऋषियों संतों या ज्ञानियों ने उस ज्ञान का उपयोग कर अपने आप को इस सृष्टि के बंधन से मुक्त कर लिया था वह दिव्य ज्ञान अब मैं तुम्हें पुनः देता हूँ अब कहता है कि वो दिव्य ज्ञान पुनः क्यों देना पड़ रहा है भगवान का जन्म ही इसलिए हुआ है तो कहते हैं कि जब धर्म की हानि हो चुकी थी अधर्म का शासन था तो उस समय भगवान ने अवतरित होकर उस दिव्य ज्ञान को पुनः संसार को दिया क्योंकि वो दिव्य गान तो पहले भी उन्होंने सूर्य देवता को दिया था और वही ज्ञान अब चूंकि धीरे लिप्त हो गया इसलिए पुनः दिया जा रहा है तो कहते हैं कि हे अर्जुन मैं तुम्हें वह ज्ञान देता हूँ जिससे पूर्व काल में भी कई ज्ञानी ऋषि उससे अपने आप को बंधन मुक्त कर सके ये ज्ञान है तीन गुणों का ज्ञान त्रिगुणात्मक सृष्टि है मेरी भगवान कहते हैं ये सृष्टि है इसमें तीन गुणों के दर्शन करो। तीन गुणों के दर्शन करने से क्या होगा वो भी अभी अपने को थोड़ी सी देर में समझ में आ जाएगी बात वो तीन गुण हैं एक है सत्वगुण एक रजोगुण और एक है तमोगुण इन तीन को हम उस प्रिंटर के रंगों से कम्पेयर हालांकि उसमें रंग अलग होते हैं लेकिन यहाँ पर उसके रंग अलग हैं क्या रंग हैं यहाँ पर एक है श्वेतवर्ण एक है रक्तवर्ण और एक है श्यामवर्ण तीन तरह के रंग हैं इन तीन गुणों के जो श्वेतवर्ण है वो धवल है प्रकाश स्वरूप है स्वास्थ्य रूप है आनंद रूप है और वो पवित्र है वो रूप क्या है उसको बोलते हैं सत्वगुण सत्वगुण जिसमें पवित्रता है धवलता है प्रकाशमानता है जिसमें आनंद है शांति है प्रसन्नता है वो है धवल जिसको बोलते हैं हम सत्वगुण दूसरा गुण है रजोगुण जिसमें क्रियाशीलता है जिसमें लोभ है फल की कामना है जिसमें कामनाएं, इच्छाएं हैं, हैं और जिसमें क्रोध भी है और वो दुख भी है और सुख और दुख का मिश्रण भी है ये सब क्या है जो रक्त वर्ण है जिसको हम रजोगुण कहते हैं ये भगवान कहते हैं इसलिए जानो कि आत्म आत्मविश्लेषण भी कर सको संसार को देखने की दृष्टि भी विकसित कर सको और इन तीन गुणों के भी जा सको अब कैसे जाएंगे वो अपन आगे समझने के प्रयास करते हैं भगवान ने जो समझाया अपन भी उसी को समझने का प्रयास करते हैं वो तो कहते हैं कि जो तीन गुण हैं उसमें पहला हुआ गुण दूसरा हुआ रजस गुण और तीसरा हुआ तमोगुण तमोगुण काले रंग का है ब्लैक कलर्ड है जो आलस्य प्रमाद और निद्रा इन तीन तीन गुणों से जाना जाता है जिसमें ये तीन मुख्य उसके अवयव हैं क्या अवयव है सबसे पहला आलस्य प्रमाद और निद्रा अब इसके भगवान ने विश्लेषण भी किए हैं कि निद्रा का ये मतलब नहीं कि सोमति कि सोना ही नहीं है लेकिन निद्रा का ये मतलब है कि तुम कब जागोगे मनुष्य हो अब तक सोए हो अगर हमको इस जीवन को सार्थक करना है तो हम रास्ता देखते हैं ये काम हो जाए फिर मैं परमेश्वर के अध्ययन करूँगा ये काम हो जाए फिर मैं स्वाध्याय करूँगा ये काम मेरा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए फिर मैं ईश्वर का काम हाथ में लेता हूँ मेरे को रामायण पढ़नी तो है पच्चीस साल से बोल रहा हूँ कि रामायण पढ़नी है लेकिन जरा रिटायर हो जाऊँ फिर पढ़ूँ इस तरह से मनुष्य कभी भी जाग नहीं पाता तो भगवान कहते हैं कि अब जाग जाओ क्योंकि मनुष्य जन्म का सबसे बड़ा पाप सबसे बड़ा पाप क्योंकि आप एक किताब आती है व्रत संग्रह उसमें कभी पढ़ना दस महापाप दिए हैं उसमें एक है महापाप कि मनुष्य जन का समय व्यर्थ बिताना यानी उसमें व्यर्थ बिताने का तरीका बड़ा सिंपल दिया है उसमें लिखा है गपशप करना हम जो गपशप करते हैं असंबद्ध प्रलाप करते हैं उसका नाम ही दिया असंबद्ध प्रलाप जो बिना बात का जिसका कोई सिर न पेर खड़े होकर बातें करने लग गए समय बिताने लग गए टाइम नहीं पास हो रहा था हम गप्पे लगाने लग गए तो वो असंबद्ध प्रलाप को उसमें महापाप की श्रेणी में डाला गया महापाप इसलिए क्योंकि मनुष्य जन्म का एक एक क्षण कीमती है तुम कब अपनी आँख नीच लोगे आपको भी नहीं मालूम दुर्घटना हो सकती है हृदय रोग हो सकता है कुछ भी हो सकता है कभी भी परमेश्वर जब बुलाना चाहे कोई भी बहाना हो सकता है किसी भी गड्ढे में गिर सकते हैं तो अगर हम अब भी ना जाएंगे तो कब जागेंगे इसलिए भगवान कहते हैं कि जो निद्रा है वो तमोगुण से उत्पन्न होती वो तमोगुण का ऐसे उत्पन्न होता है अज्ञान से उत्पन्न होता है अज्ञान क्या है परमेश्वर के स्वरूप को न जानना अज्ञान है अपने स्वयं के स्वरूप को न जानना अज्ञान है और इस संसार के रहस्य को न जानना अज्ञान है कि संसार क्या है ईश्वर क्या है और मैं क्या हूँ ये तीन ही तो बात है कि मैं कौन हूँ ईश्वर क्या है और सृष्टि क्या है और जब तीनों के रहस्य को जानोगे तो बड़ी अजीब बात मालूम पड़ती है कि तीनों एक ही हैं जो सृष्टि है वही ईश्वर है और वही मैं हूँ मैं हूँ अहम ब्रह्मास्मि तब उसे अनुभव होता है शिवो अहम का अनुभव होता है या अनलहक का अनुभव होता है ये भाषा का फर्क है वरन अनुभव एक से हैं अहम ब्रह्माष्टी मैं ही ब्रह्म हूँ लेकिन ये कब ये कोई अहंकारोक्ति नहीं है जिसके हृदय में ये बात आ जाती है वो उसका बोध है इसको बोलने की ज़रूरत नहीं होती जैसे हमने पिछली बार बात करी थी इसको अहम ब्रह्मास्मि या शिव हम को बोला नहीं जाता अगर बोलोगे तो जूते पड़ेंगे ये तो हमको अनुभव की बात है हमको अनुभव करना है बोलना नहीं है इसको वह कहीं के जाके बोले अहम ब्रह्माष्टमी बोले मेरे गले में माला डालो अहम ब्रह्माष्टमी ऐसा नहीं है वर ये एक बोध का विषय है जहाँ पर कि बोलना तो कुछ भी नहीं बोला तो वो जो उसको अनुभव हो जाता है का वो तो बच्चे की तरह सीधा सरल हो जाता है वो तो इस सृष्टि के अंदर सब कुछ को अपना ही समझने लगता है उसके विरोधी कोई है ही नहीं उसका विरोध किसी से ही नहीं क्योंकि समस्त सृष्टि उसका अपना ही परिवार है उसका अपना ही अंग है इसलिए उसके लिए अब यहाँ पर विरोध की कोई संभावना नहीं तो यहाँ पर परमेश्वर के जो तीसरा गुण है जिसमें एक है प्रमाद आलस्य प्रमाद का मतलब होता है लापरवाही केयरलेसनेस इग्नोरेंस जहाँ पर हम कहते हैं ये करना है कर लेंगे हम तत्पर नहीं होते जैसे काम करना है अगर जिसके मन में यह हो कि परमेश्वर का काम करना है तो वो काम पेंडिंग नहीं रखेगा इसके गुण इसमें बताए हैं श्रीमद भागवत गीता जी में कि जो आदमी परमेश्वर के कार्य के लिए तत्पर है वो एक काम को कभी भी आगे नहीं बढ़ा था कि कल कर लेंगे क्यों कि तुम कल कर लोगे तो कल का समय बचा के परमेश्वर के लिए अनुसंधान करने के लिए क्यों नहीं निकालते आज ही कर लो ना उसको अभी खत्म करो उस काम को जो जरूरी है करने का तो कल क्यों कर लें आज ही कर लो तो इसलिए सबसे बड़ी प्रमाद क्या है कल कर लेंगे दूसरा इग्नोरेंस है ना कि हम ऐसा समझते हैं कि हम जो संसारिक प्राप्ति कर लेंगे उससे तर जाएंगे ये हमारा सबसे बड़ा इग्नोरेंस इग्नोरेंस का मतलब होता है हमारा गलत धारणा भ्रम हमारा अज्ञान ये है कि हम कुछ संसार का पा लेंगे तो इससे हम कृतकृत्य क्रत हो जाएंगे कृतकृत्यता क्रत तो शुरू भी नहीं हुई संसार की किसी भी प्राप्ति से कृतज्ञता अभी शुरू भी नहीं हुई क्रत कृतकृतज्ञता तो तब शुरू होती है जब हम अपने ईश्वर के और संसार के रहस्य को जानने लगते हैं तब कृतज्ञता आरंभ होती है और जब हम जान जाते हैं तभी कृतकृत्य होते हैं यानी कृतकृत्य होने का स्थिति तब आती है जब हम उस स्थिति में पहुँच जाते हैं जब इस तीनों के भेद को समाप्त करने की स्थिति में होते हैं तो पहला था सत्वगुण जिसमें हम उस व्यक्ति के बारे में उस व्यक्तित्व के बारे में बात करते हैं कि जहाँ पर वो धवल है प्रकाश स्वरूप है आनंद स्वरूप है आनंद स्वरूप है और वो प्रसन्न है और वो सबके प्रति करुणामय है सबके प्रति सदभावी है सबको वो लेकर चलने वाला है इन तीनों गुणों में क्या खासियत है अब इसका ज्ञापन नहीं पड़े तीन गुण हमने समझ लिए जैसे कि कंप्यूटर के प्रिंटर के तीन रंग होते हैं ऐसे ही ये तीन गुण अब इन तीन गुणों में क्या विशिष्टता है वो विशिष्टता ये है कि ये तीनों गुण उस नारायण को इस शरीर में बांध के रखे हुए हैं यानी उस नारायण को बांधने की किसी में क्षमता नहीं है आप कृष्ण को कहो बांध दो तो कौन बांध सकता है क्योंकि वो तो परम स्वतंत्र है अब अगर हम कहें भगवान को बांध दो तो कैसे बांधेंगे भगवान परम स्वतंत्र है लेकिन वो परम स्वतंत्र स्वयं की ही इच्छा से छोटा बन जाता है और वो स्वयं ही इस शरीर में बंधना चाहता है इसलिए उसने यहाँ पर तीन गुणों को प्रकट किया जिनके द्वारा वो इसमें बंधा रहता है अब ये तीन क्या हैं ये तीन चौकीदार हैं कि नारायण को बाहर मत निकलने देना नारायण इसमें बंद रहेगा बाहर मत निकलने देना और नारायण का तो ठीक है अब तुम हमको बाहर मत दे तो खेल है तुम मुझको बाहर मत निकलने देना और फिर मैं निकल के बताता हूँ तुम तीनों को कैसे मैं परास्त करता हूँ और फिर निकल के बताता हूँ अब हम जो होते हैं हम माया से आच्छादित हैं हमारा मन कामनाओं से आच्छादित है हमारा मन क्रोध से अच्छा दित है दुख से अच्छा दित है हम किसी के प्रति वेमनस्य है कहीं है, हम बदला लेने की भावना है इस संसार में कुछ पाने की इच्छा है और हम इस प्राप्तियों को अज्ञानवश प्राप्तियां समझ लेते हैं। वास्तव में कुछ भी प्राप्ति नहीं है वरन जीवन चलाने का ईंधन है खाली जब तक जीवन है जब तक उसको चलाने का ईंधन है इससे आगे तो कुछ ही नहीं हम उसको प्राप्ति समझ लेते हैं तो हम इसमें ऐसे उलझते हैं कि नारायण को नर बना देते हैं वो बेचारा बाहर निकल नहीं पाता जिस बार इस नारायण को ये समझ में आ जाता है कि अब इन तीनों गुणों के बाहर निकलना है तो वो गुण नारायण को रोक नहीं सकते वो बांध के रखते हैं तब तक जब तक कि उस नारायण की इच्छा है कि मैं तो अभी संसार में घूमूंगा अभी तो मैं कर्म करूँगा षडयंत्र करूँगा लोगों के पैसे खाऊँगा लोगों को परेशान करूँगा और अधिक परिग्रह करूँगा और मैं किसी भी तरह से इस संसार से भी जाना नहीं चाहता जब तक नारायण की इच्छा उसमें रहेगा, जिस दिन नारायण की इच्छा हो गई कि नहीं मुझे आप गोलोक जाना है मुझे यहाँ नहीं रहना है मुक्त होना है उस समय नारायण को तीनों गुण नहीं रोक सकते ये तीनों गुण उनमें कोई क्षमता नहीं है कि इस नारायण को रोक सके अब यहाँ पर क्या है वो तीन चौकीदार हैं तीन पहर के आठ आठ घंटे की ड्यूटी देते हैं तीनों जब रजोगुण काम होता है तमोगुण काम होता है तो सत्वगुण बढ़ जाता है वो दो आराम करते हैं तो एक खड़ा हो जाता है डंडा लेके कि नारायण बाहर नहीं चला जाते जब रजोगुण और सत्वगुण काम होते हैं तो तमोगुण खड़ा हो जाता है कि मेरी ड्यूटी लगी है नारायण को बाहर नहीं जान जब वो रजोगुण और सत्वगुण दोनों सो जाते हैं तो रजोगुण खड़ा हो जाता है सत्वगुण तमोगुण सो रहे हैं तो रजोगुण खड़ा हो जाता है है ना कि जब एक गुण दो गुण का होता है तो तीसरा बढ़ जाता है जब कि दो गुण का होता है तीसरा बढ़ जाता है तो इनमें से कोई न कोई एक सदैव बांधे रखता है इस शरीर में नारायण को बांधे रखता है ना नारायण की मुक्ति के लिए ये तीनों अपने अपनी ताकत पूरी लगा कर रखते हैं कि नारायण कहीं भाग जाए इसमें से तो वो तीनों उस स्थिति को बनाए रखने के लिए सदैव एक न एक प्रबल होता है इसको बोलते हैं एक की प्रमुखता होती है जब आप कोई भी बात करते हो कोई भी काम करते हो चाहे बाजार में जाकर आप पान खा रहे हो चाहे आप होटल में चाय पी रहे हो चाहे आप पत्नी को इलाज कराने अस्पताल लेके जा रहे हो या कोई भी संसार का छोटे से छोटा काम कर रहे हो उसमें तीन में से किसी एक गुण की प्रमुखता होती है तीन में से किसी एक गुण की प्रमुखता होती है और वही प्रमुखता उस कर्म का फल तय करती है तीनों में से एक गुण प्रमुख है अब हम एक ही व्यवसाय कर रहे हैं उसको सत्वगुणी तरीके से भी कर सकते हैं रजोगुणी तरीके से कर सकते हैं और तमोगुणी तरीके से भी कर सकते हैं अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं उसमें प्रमुखता किसी भी एक को दे सकते हैं जब प्रमुखता सत्वगुण की होती है तो परिणाम में उसको आनंद प्राप्त होता है शांति और सुख प्राप्त होता है सत्वगुण से मन की शांति प्राप्त होती है सांसारिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है और परमेश्वर के प्रति रुचि जागृत होती है लेकिन ये ध्यान रखें कि सत्य गुण भी बंधन है ये सत्य गुण कभी भी आपको छूटने नहीं देगा ये क्या करता है ज्ञान के और सुख के अहंकार से नारायण को बांध के रखता है कि मैं सुखी हूँ मैं तो ईमानदार हूँ मैं बहुत परोपकारी हूँ तो कल्याणकारी हूँ मैंने अपना काम धंधा बहुत शांति से आनंद से और सबके सहयोग से करा है मैंने किसी को कष्ट नहीं दिया मैंने किसी का पैसा नहीं हड़पा मैंने किसी को किसी का हत हित नहीं किया इस तरीके से जो उसके पास स्वगुण भी अहंकार उत्पन्न करता है या वो कहता है कि मुझे तो इसका ज्ञान है मुझे गीता का ज्ञान है मुझे तो रामायण का ज्ञान है मुझे तो इतने इतने अवसर मिले मैंने इतने इतने संतों से मिला हूँ इतने इतने तीर्थों पे गया हूँ ऐसे भी एक अहंकार है जो नारायण को सत्वगुण से बांध रखता है सत्वगुण की प्रमुखता में जब मनुष्य शरीर छोड़ता है तो उसे पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। और सुखपूर्ण जन्म मिलता है लेकिन उस जन्म में वो क्या क्या पुरुषार्थ करता है या फिर उस जन्म में उस नारायण की इच्छा वो करता है क्योंकि यहाँ पर पुरुषार्थ करने की स्वतंत्रता हमारी है फल की कोई स्वतंत्रता हमारी नहीं पुरुषार्थ की स्वतंत्रता हमारी हम जो चाहें वो पुरुषार्थ कर सकते हैं लेकिन फल क्या मिलेगा उसका ये तो जो परम स्वतंत्र है जिसको कहते हैं हम कि ये सृष्टि से परे है जो वही तय कर पाता है वही नारायण है समुद्र अगर एक शीशी में भर लो तो भी समुद्र है लेकिन उसमें तूफान नहीं ला सकते आप उसमें विशालता नहीं ला सकते विशालता तो उस स्वतंत्र समुद्र में ही है आप एक बोतल के अंदर समुद्र का जल लेके आए हो तो वो जल तो शुद्ध समुद्र है समस्त गुण है उसमें सिवाय इसमें कि उसमें वो विशालता नहीं उसमें वो तूफान लाने की क्षमता नहीं इसलिए परमेश्वर में हमें अभेद है लेकिन हमें सीमाएँ हैं उसमें कोई सीमा नहीं है वो असीम है अब इसके बाद जब हम इन तीनों गुणों की बात करें कि मनुष्य के हर व्यक्तित्व में और हर कर्म में और हर क्षण और हर स्थिति में कोई ना कोई एक गुण प्रभावी होता है अगर मैं एक शब्द भी बोलूँ तो उसमें एक गुण प्रभावी है मैं एक कदम भी चलूँ तो उसको एक गुण प्रभावी है वो बाकी के दो साथ में हैं लेकिन वो पीछे हैं या तो कोई तमोगुण आगे चल रहा तो रज और सदगुण पीछे चल रहे हैं रज आगे चल रहा तो तमोगुण और पीछे चल रहे हैं अब ये तो स्वभाव हुआ सत्य का अब दूसरा है रजोगुण रजोगुण क्या करता है रजोगुण कर्मठता पैदा करता है कार्यशीलता पैदा करता है खूब मेहनत करता है खूब मेहनत करवाता है और खूब संसार की दौड़ लगवाता है और रजोगुण अगर ना हो तो संसार में जो आपको इतनी सारे जो चकाचौंध दिखाई देती है कुछ भी दिखाई नहीं रजोगुण का जो अधिक्य है उसकी वजह से हमको संसार में ये चकाचौन दिखाई देती है क्योंकि रजोगुण के कारण ही लोगों को इतनी हिम्मत आ जाती है हम ये भी कर लेंगे ये भी कर लेंगे ये भी ईजाद कर लेंगे इसका भी आविष्कार कर लेंगे ये भी बना लेंगे क्योंकि संसार की ये जो अधिक पाने की या इसको विकसित करने की लालसा है वो लालसा इस संसार के सांसारिक विकास में योगदान देती आध्यात्मिक विकास में इसका कोई योगदान नहीं है सांसारिक विकास में और रजोगुण का परिणाम क्या है रजोगुण रजो कर्मफल और दुःख से शरीर को मेरा नारायण को बांधता है वो सुख से बांधता था सत्वगुण सुख सु, सुखानुभूति से बांधता था सुखानुभूति के अहंकार से बांधता था ज्ञान के अहंकार से बांधता था ये कार्य के अहंकार से बांधता है और दुख के अहंकार से मैं दुखी हूँ मुझे सुख चाहिए और उस सुख के लिए मैं फिर प्रयास करूँगा फिर प्रोजेक्ट करूँगा कि मुझे और सुख चाहिए और उस सुख की दौड़ कभी समाप्त हो नहीं सकती क्योंकि सुख एप्सोल्यूट सुख जिसको निरपेक्ष सुख बोलते हैं वो तो सिर्फ आत्मा का आनंद है बाकी हर आनंद एक मर मरीची का है सड़क पे दौड़ते हुए दूर दिखती है कि वो पानी है वहाँ तक पहुँचो फिर पानी आगे दिखाई देता है समुद्र में पानी रेगिस्तान में जैसा पानी हमको दिखाई देता है लेकिन पानी होता नहीं है ऐसे ही मरीचिका की तरह ये रजोगुण हमेशा मनुष्य को एक दिशा में दौड़ाता चला जाता है और इतना दौड़ाता है इतना दौड़ाता है कि थक के वो अपने प्राण त्याग देता है लेकिन वो उसकी दौड़ पूरी नहीं होती अगले जन्म में वो दौड़ फिर शुरू हो जाती है इसलिए कहते हैं कि रजोगुण में रजोगुण की मुख्यता में आधिक्य में जब हम शरीर का त्याग करते तो हमें कर्मठ लोगों के बीच में जन्म मिलता है अब उन कर्मठ लोगों के बीच में जन्म मिलने के बाद अगर हमने हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए तो मजदूर वर्ग में जन्म मिलेगा क्योंकि फिर उसके बाद हम औरों की सेवा करेंगे या क्षुद्रव्योनियों में जन्म मिलेगा जब हमको सेवक की तरह पूरे जीवन बिताना पड़ेगी और अगर हमारे कर्म अच्छे हुए तो फिर व्यापारियों के परिवार में जन्म मिलेगा और अच्छे हुए तो हो सकता है कि हमको कोई नेताओं के या लीडर्स के परिवार में जन्म मिले या हम राष्ट्रीय स्तर के नेता बने या इसी तरह के हमको अपने कर्म के अनुकूल रजोगुणी जन्म मिलता है मजदूर से लेकर प्रधानमंत्री तक का जन्म कुछ भी मिल सकता है और वो सब इस बात पर तो निर्भर करता है कि आपकी कर्मठता के पीछे आपके आशय क्या थे आपके आशय अच्छे थे तो फिर हमको वो अगले जन्म में फिर से को कर्मठ जन्म मिलेगा लेकिन यह ध्यान रहे ये भी बंधन है मुक्ति की राह में रोड़ा है किसी भी तरह से आपकी ये दौड़ खत्म नहीं होगी क्योंकि अगले जन्म कर्मठ जन्म मिला उस कर्म में फिर नए कर्म होंगे क्योंकि कर्म के बंधन से ही नारायण को इस शरीर में बांधता है तीसरा है तमोगुण यह जो तमोगुण है वो मनुष्य को आलसी बनाता है ज्ञानी बनाता है मनुष्य को दूसरों के प्रति असंवेदनशील बनाता है जितने हमको दिखते हैं कि संसार में जो समाज के विपरीत काम कर रहे हैं असामाजिक तत्व थे उनमें सब में प्रमुखता तमोगुण की होती है तमोगुण की प्रतिक अधिकता से लोग संसार में ऐसे काम करते हैं जो और लोगों के लिए अहितकर होते हैं दुख पैदा करने वाले होते हैं और इसका परिणाम क्या होता है इसका परिणाम होता है मोह और अज्ञान सत्वगुण का परिणाम था सुख और ज्ञान और इसे अहंकार से नारायण को बांधता है रजोगुण का है दुख और क्रियाशीलता कर्मफल जिससे वो नारायण को इस शरीर में बांधता है और तमोगुण है निद्रा आलस्य प्रमाद और इनके द्वारा वो शरीर में नारायण को बांध रखता है क्योंकि यहाँ पर इसका प्रमाद का भी अहंकार होता है आप कभी किसी बड़े डॉन को देखो जो बहुत सारे लोगों को चलाता है उसको इस बार का अहंकार होता है कि इतने लोग मेरे आधीन है इतने लोगों को मैं परेशान कर सकता हूँ मेरे एक इशारे पर इतने लोग परेशान हो जाएंगे आतंकवादी या अपराधी लोग जो संगठित अपराधी रहते हैं उनमें भी तमोगुण की काफ़ी प्रधानता होती है और त्रमोगुण की प्रधानता में जब हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं अपना शरीर छोड़ते हैं तो आगे आने वाले जन्म या तो स्थावर होते हैं यानी आप पेड़ के रूप में हजार बरस तक एक ही जगह खड़े हो यही लिखा है श्रीमद भागवत गीता जी में भगवान ने कि जब तमोगुण की अधिकता में शरीर त्याग करते हैं तो हम स्थावत जंगम या कीट तिर क्योंनी को प्राप्त करते हैं तिर क्यों बोलते हैं चिड़िया तिरछी बैठती है खड़ी नहीं होती तिरछी बैठती है, है। इसलिए तिरया क्योंनी में किसको बोलते हैं जो पक्षी होते हैं उनको हम तिर क्योनी बोलते हैं इसके अलावा सरीस्रप यानी जो छिपकली है साँप है मेंढक है इनकी जाति में पैदा होते तो ये किनके परिणाम हैं तमोगुण की अधिकता में जब हम अपना शेरते आते अब छोटा सा पाप होता है तो छोटी सी यो मिलती मच्छर की पाँच दिन का ज़िंदगी नहीं होती उसकी ओर चला जाता है संसार से तो उतना पाप हो लिया बहुत है लेकिन जब बहुत बड़े बड़े दुष्कर्म होते हैं तो आप 500 सौ बरस तक खड़े हो पेड़ की तरह सभी इस तरह के तमोगुणियों के लिए अलग अलग व्यवस्था है ये चाहे डराने के लिए नहीं हो लेकिन डरना ज़रूरी है क्योंकि डर ही मनुष्य को सही राह पर लेके आता और प्रेम मनुष्य को सही राह पर आगे बढ़ाता है अगर डर ना हो तो हम सही राह पर आने का प्रयास ही नहीं करेंगे और प्रेम न हो परमेश्वर से लगाव नहीं हो संसार से लगाव नहीं हो दूसरों के प्रति करुणा नहीं हो दूसरों के प्रति हमारी संवेदना नहीं हो तो इस संसार में हम परमेश्वर को कभी भी नहीं पा सकते ना कभी खोज सकते तो इस तरह से जो तीन गुण हैं अब तीन गुणों के स्वरूप देख लिया हमने वो कैसे बांधते हैं ये देख लिया हमने और अब इन तीनों गुणों की भिन्न भिन्न अनुपात भिन्न भिन्न व्यक्तित्वों को पैदा करते हैं जैसे कि आपने कहा था कि कंप्यूटर के प्रिंटर में ढेर सारे रंग नहीं होते बल्कि खाली तीन रंग होते हैं जो सब तरह के रंगों को पैदा करते हैं ऐसे ही ये तीन गुण संसार के किसी भी व्यक्तित्व को उत्पन्न कर सकते हैं किसी भी किस्म का व्यक्ति कोई से भी व्यक्ति हो उसके व्यक्तित्व में ये तीन गुणों की कमोबेश उपस्थिति ज़रूर होती है अब ये तीन गुण जब तक हैं भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन जब तक ये तीन गुण हैं तब तक वो मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता इन तीन गुणों की प्रधानता जब तक है चलो खूब सत्वगुण तो की प्रधानता भी है आप खूब अच्छे अच्छे काम कर रहे हो अनुष्ठान कर रहे हो उसकी प्रधानता भी है तथापि ये आपको सुखानुभाव से सुखानुबोध से बांधेंगे अच्छे कर्मों के फल देंगे पुण्य कर्मों के फल देंगे और उसके लिए फिर संसार में शरीर मिलेगा और उस अगले शरीर में फिर पाप और पुण्य होंगे इसलिए ये आपको पुनः फल देने के लिए तत्पर है ऐसे रजोगुणी ही रजो है वैसा ही तमोगुण है इनमें आप फल भोगते चले जाओ संसार में जन्म लेते चले जाओ तो कहते हैं भगवान कि अगर आपको इस सृष्टि से इस बंधन से मुक्त होना है मुझे अब बीमार नहीं पड़ना बूढ़ा नहीं होना बुढ़ापे के कष्ट नहीं देखना इस संसार में जो दुख हैं जिनकी कोई सीमा नहीं है उन दुखों से मुक्त होना है तो कहते हैं पहली बात तो ऐसा व्यक्ति को भगवान ने योगी करके बोला है कि योगी होता है कि वो योगी है और वो क्या करता है कि वो उसकी दृष्टि में योगी की दृष्टि में आप अपने उसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं जहाँ अपने योगी के क्या लक्षण हैं योगी की दृष्टि में वो कुछ नहीं करता वो करता नहीं है वरण गुण ही करता है अगर वो कहता है उसके मुंह से कोई बात निकली गलत तो वो तुरंत अंदर से देखता है कि ये मेरे अंदर का तमोगुण है जो ये काम कर रहा है उसने कोई व्यापार किया तो वो जानता है कि ये रजोगुण है जो इस व्यापार को आगे बढ़ा रहा है वो कहता कि है कि नया काम हाथ में ले लो तो रजोगुणी व्यक्ति के लिए भगवान ने एक ही इसमें वो दी है हिदायत वार्निंग कि बहुत सारे कार्य हाथ में मत लो हाँ अगर आपके जीवन में अपने जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए व्यवस्था ठीक ठाक है तो बहुत सारे कार्यों को हाथ में लेने से बचो क्योंकि आप जिसको इन्होंने जो शब्द यूज़ किया है वो है बहु कार्यारंभी अरे बहुत तरह के कार्य को हम आरंभ कर लेते हैं और जितने कार्य आरंभ करते हैं उनमें से कुछ न कुछ तो अधूरा छूटना तय है जीवन के अंत में हमारे से वो बहुत सारे कार्यों में से कुछ कार्य जरूर छूटेंगे अधूरे और वह अधूरे कार्य हमारे लिए पुनर्जन्म का कारण बनेंगे ठीक है दूसरे क्या होता है कि ये बहु कार्य बहुत सारे कार्य आरंभ करना उसमें हम प्रमादी हो जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर के प्रति जाग ही नहीं पाते क्योंकि हम इतने उलझे जाते हैं अधिक कार्य में कि हम उन कार्यों से निवृत्त नहीं हो पाते जिससे परमेश्वर का हम अनुसंधान कर सकते अगली बात कि वो जो योगी है उसके हम गुणों की चर्चा कर रहे थे तो भगवान को जब अर्जुन ने पूछा कि हमको उस योगी के लक्षण तो बताओ कि जो इन तीनों गुणों को जीतने की शक्ति रखता है जो इन तीनों गुणों के पार जाने की क्षमता रखता है तो पहला उन्होंने क्या बताया कि इन गुणों को वो देखता है कि संसार के समस्त कर्म ये गुण कर रहे हैं गुण ही गुणों में बरतते हैं यानी गुण ही गुणों में बरत रहे हैं संसार के अंदर रजोगुण हैं वो उनसे तमोगुण से खेल रहा है तमोगुण रजोगुण से खेल रहा है आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं मैं इनसे परे हूँ एक चीज दूसरा वो क्या कहते हैं कि वो संसार की परिस्थितियों के प्रति उदासीन हो जाता है उदासीन और उदास में तो फर्क है हमने पिछली बार भी एक बार बात करी थी उदास वो होता है जो अपेक्षा करता है और उसकी अपेक्षा पूरी नहीं होती वो उदास हो जाता है जैसे परीक्षा दिया आपने फेल हो गए आप उदास हो गए क्योंकि आपकी अपेक्षा थी कि मैं पास हूँगा आप फेल हो गए आपने शेयर बाजार में पैसा लगाया था शेयर के भाव घट गए आप अब उदास हो गए लेकिन उदासीनता दिव्य गुण है उदासीनता मनुष्य का दिव्य गुण उदासीनता का मतलब होता है प्रत्येक परिस्थिति से अपने को असंपर्क रखना यानी कि दुख आया तो भी प्रसन्न चित्त रहना सुख आया तो भी प्रसन्न चित्त रहना न सुख में उछलना है हमको न न दुख के अंदर परेशान होना दुख में अपने आप को दुख को अपने अंत को छूने न देना कि हम दुख भी हैं तो भी हम उसको शांत चित्त से सहन करके उस प्रसन्नतापूर्वक उस समय को बिता देंगे क्योंकि न दुख रहने वाला है न सुख रहने वाला है क्योंकि ये सब अस्थाई प्रकृति के हैं हमारे संसार में जो जो परिस्थितियाँ आती हैं उनमें से किसी की भी प्रवृत्ति प्रकृति स्थाई नहीं है ये समस्त अस्थाई प्रवर्त प्रकृति की वस्तुएं हैं तो ये बड़ा सुंदर श्लोक जो हमको गुरुदेव भी सुनाते थे उदासीन वदासीनों गुण विचार लेते थे वो उदासीन वत रहता है उदासीन वदासीनों मतलब आसीन का मतलब होता है रहना जो आसित से बना है बैठने से बना है तो उदासीन वदासीनों मतलब उदासीन वद वने की तरह उदासीन की तरह वो रहता है जिसमें उसको इसमें कोई रुचि नहीं है कि तुम उसका सम्मान करो और उसको ये भी रुचि नहीं है कि तुम उसका अपमान करो करो उसको अपमान महसूस नहीं होता इसलिए यहाँ क्या है वो मान अपमान मित्र विरोधी सुख दुख और प्रशंसा निंदा इन चारों अपोनेंट्स में वो संभव शांत और प्रसन्न रहता उसको आप हार भी पहनाओ तो उतना ही शांत प्रसन्न रहेगा और उसको कल गाली दे दो तो भी उतना शांत प्रसन्न रहेगा वो उससे प्रभावित नहीं होता बोलते उदासीन वीनों इन तीन गुणों, के द्वारा वो विचलित नहीं होता है। तीन गुणों के द्वारा विचलित नहीं होता है और गुणा वर्तन्ते यो ने अब गुण ही गुणों के द्वारा खेल कूद रहे हैं मैं इससे निसंग हूं अलग हूं ऐसा सोचकर वो क्या होता है योग अज्ञा तिष्ठती यानी वो मूर्ख की तरह संसार में रहता है लोग कहते हैं पागल जैसा है उसको गाली तो कहीं नहीं चला जा रहा है उसको तारीफ कर दो तो बोलता है ठीक है उसको किसी तरह का प्रभाव ही नहीं पड़ता तो उसको लोग संसार में क्या बोलेंगे अज्ञा अज्ञानी या मूर्ख उसको कई लोग हमको जो ऐसा दिखाई देते हैं कि वो मूर्ख हैं अज्ञानी हैं कम समझते हैं वो वास्तव में बड़े योगी हैं क्योंकि उन पर इस आप ना तो कोई तारीफ का प्रभाव हो रहा है उनको ना उनको गाली का प्रभाव हो रहा है क्योंकि वो अज्ञा की तरह रहता है अज्ञा का मतलब होता है मूर्ख या न जानने वाला अज्ञानी तो यो अज्ञा तिष्ठती है ना वो आज्ञा की तरह बैठा रहता है बैठने का यह मतलब सिर्फ बैठने से नहीं है वो जीवन में कैसा रहता है उससे मतलब है कि वो जीवन में अज्ञा की तरह रहता है मूर्ख की तरह रहता है अज्ञानी की तरह रहता है वो चला जा रहा है वो कभी अपना ज्ञान नहीं बगाता कि को था मेरे को याद आता है मेरा ये अनुभव हो ये मेरे बोध हैं वो कभी चिल्ला चुटने में बताता क्योंकि वो तो उसके अंदर के आनंद में अपनी आत्मा के आनंद में मस्त रहता है उसको कभी कभी तुम कहते देखो तो, उसको दो पैसे कमाने का टाइम आया था कमाई में ये मौका मिला था इसको इतना अवसर बताया था लिया ही नहीं उसने समझाया था धंधा कर ले उसने किया ही नहीं क्योंकि वो अज्ञा की तरह रहता है मूर्ख की तरह ही व्यवहार करता है उसको ऐसा लगता है निकल रही ना निकल जाएगी बीत गई ना इतनी और बची भी बीत जाएगी क्या करना है ज़बरदस्ती में यहाँ परस्ती इतना ज़्यादा काम करने से इसलिए वो अग्ञे की तरह था आपको कई लोग ऐसे दिखेंगे और इतनी अच्छी नौकरी उसने छोड़ दी और बैठा चुपचाप मूर्ख की तरह क्या करा इसने इतना अच्छा चांस था उसको इतना बढ़िया पैकेज था उसके साथ छोड़ दी क्यों छोड़ दी क्योंकि वो उसके आत्मा के आनंद में आनंदित है उसको उससे कुछ लेन देन आ नहीं वो सोचता है कि मेरा तो किसी तरह उसने देख लिया कि मेरी व्यवस्था है अब मुझे इसके आगे कुछ भी अनावश्यक रूप से श्रम करने की जरूरत थी जितना श्रम करूँगा उतने कर्मबंधन में बंधूंगा क्योंकि जितना रजोगुण को बढ़ाऊँगा उतना कर्मबंधन बढ़ेगा इसलिए इन तीनों गुणों के पार जाने का भगवान कहते हैं कि क्या तरीका है उदासीनता उदासीनता का एक समझने के लिए एक सबसे बढ़िया तरीका हालांकि समय हमारा पूरा चक्कर बस दो मिनट की बात है कि कभी एक प्रश्न पूछते हैं लोग कि प्रेम या लगाव जिसको हम संसार में कहते हैं इसका विरोधी या अपोनेंट क्या है इसका अपोनेंट यानी इसका विरोध शब्द विलोम शब्द क्या है जैसे दिन का रात है दूर का पास है सुख का दुख है तो फिर प्रेम का विरोधी क्या है कई लोग कहते हैं घृणा लेकिन प्रेम का विरोधी घृणा नहीं है प्रेम भी लगाव है और घृणा भी लगाव है घृणा से भी इसका मतलब है देखो आप अनजान से घृणा करोगे कभी नहीं करोगे प्रेम किससे करोगे कोई अपने वाले से क्योंकि तो संसार है कि भगवान से प्रेम की बात नहीं हो रही है यहाँ तो संसार के प्रेम की बात हो रही है हम संसार में जो प्रेम करते हैं वो कोई अपने वाले से करते हैं और घृणा भी अपने वाले से करते हैं झगड़ा पड़ोसी से होता है कभी बहुत दूर से दूर वे नहीं होता पड़ोसी ने कचरा फेंक दिया मेरे घर तो झगड़ा जरूर होगा लेकिन बहुत दूर रहने वाले से तो खाली राम राम हो जाती बाकी हमारे कोई झगड़ा नहीं है इसलिए घृणा और प्रेम दोनों विरोधी नहीं हैं दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं सच में प्रेम का विरोधी है उदासीनता, इंडिफ्रेंस जबकि अगर आप से आपकी पत्नी उम्मीद करें कि घर आएंगे तो प्रेम से बात करेंगे आप लड़ने बैठ जाओ तो भी चलेगा कई बार आप बहुत दिनों तक नहीं लड़ो तो भी झगड़ा हो जाएगा कि ये क्या बात है कि झगड़ा भी नहीं हो रहा है क्योंकि झगड़ते हो तब भी अपनापन दिखता है जब प्रेम करते हो जब भी अपनापन दिखता है पर तुम आके चुपचाप बैठ जाओ किताब ले शाम को घूमने निकल जाओ आके चुपचाप टीवी देखने बढ़ जाओ और सो जाओ तब असल में समझ में आएगा कि इनको मेरे से कोई सरोकार नहीं है प्रेम का मतलब होता है सरोकार सरोकार का मतलब होता है घृणा या लगाओ दोनों चीजें लगाओ में भी सरोकार है और घृणा में भी सरोकार है क्योंकि दोनों जगह कंसर्न हैं ना आप मेरे से लड़ोगे भी तभी जब को मेरे से कुछ मतलब हो आपको जिससे कोई मतलब नहीं किससे लड़ोगे आप लड़ोगे उसी से जिससे कोई सरोकार है आपको कोई अनजान व्यक्ति से पकड़ के नहीं लाओगे चलो बैठो मैं लड़ता हूं तुमसे कि लड़ोगे तभी जिससे कोई सरोकार है आप आपके बेटे से लड़ सकते हो वो तो मैंने कहा था देखते हैं इतना नुकसान कर दिया ये गलत काम कर दिया क्यों क्योंकि मेरे को उसको सरोकार है या मेरे अपने ग्राहक से लड़े कर लूंगा अभी तेने कहा था मेरे टाइम पर पैसे नहीं दिए जिससे सरोकार नहीं उससे कैसे हम लड़ाई करेंगे इसलिए प्रेम और घृणा तो दोनों लगाव के हैं सचमुच में तो उदासीनता प्रेम का विरोधी है ऐसे ही ये जब हम उदासीनता एक पतला पतली गली है जिसमें हम इन नारायण को निकाल के ले जा सकते हैं इन तीनों गुणों से बचा के उदासीनता ही वो गुण है या उदासीनता ही वो क्वालिटी है जिसके द्वारा हम नारायण को इस शरीर के बंधन से पतली गली से निकाल के ले जा सकते हैं तीनों गुण देखते रह जाएंगे और मालूम पड़ेगा नारायण अंदर से गायब है और नारायण बोल रहे हैं अहम ब्रह्मास्म सो आज की बात अपन यही समाप्त करते हैं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 सद्गुदेव जय सखी सरकार की जय कुणता की जय ओम भद्रम कर्ण भी शृणुयां देवा भद्रम पश्ये माक्षत्रास्त्री रंगस्तुआ ओम देंहिता सहनो ओं सहनावतु वदितमस्तु तेजस्वीना वधितहे न इंद्रो वृद्ध्रवा स्वस्ति नूषा विश्व स्वस्ति नाक्षरुह अभी स्वस्ति नो बृहस्पतिदा ओं पूर्णमद पूर्णमितनमुदचते पूर्णस्णमा पूर्णमेवावशिष्य ओ पुण पुण शांति शांति